सर कुछ इम्पोर्टेंट था क्या विक्रांत ने सामने खड़े एसएसपी रोनित चौहान की तरफ देखते हुए कहा इस वक्त रोनित ने कैप पहनी हुई थी चेहरे पर काले रंग का मास्क भी लगाया हुआ था रोनित का शरीर काफी लंबी चौड़ी था उसने जिस तरह से अपने चेहरे को ढका था और सिर पर टोपी पहनी हुई थी उसे देख वो किसी शैतान सा लग रहा था रोनित ने विक्रांत के सामने आते ही अपना मास्क उतार दिया और उसके हाथों में एक सेलफोन पकड़ाते हुए कहा तो मुझे पहचान गए क्या रोनित ने जो फोन विक्रांत को पकड़ाया था वो एक खास तरह का फोन था जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है फोन हाथ में लेते ही विक्रांत सोचने लग गया ये क्या पहले नैना ने मुझे ऐसे ही बच्चों का फोन पकड़ाकर बेवकूफ बनाया था और अब ये इस फोन के थ्रू हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे ये बहुत खास फोन है इसे तुम संभाल कर रखना मैंने इसमें अपना प्राइवेट नंबर भी सेव कर दिया है मुझे लगता है कि हमारा फोन कोई टैप बागी कर सकता है रोनित ने विक्रांत को समझाते अच्छा, और, तो और फिर इसकी भी सारी सच्चाई निकल कर सामने आ जाती इस वक्त विक्रांत को इतना गुस्सा आ रहा था की वो इस फोन को उठाकर रोनित के मुंह पर फेंक देना चाहता था देखो विक्रांत इस फोन में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगी हुई है। इसे तुम हमेशा अपने रोनित, रोनित बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है इसलिए अभी वो चुप चाप होकर रोनित की सारी बातें सुने जा रहा था विक्रांत अब ध्यान से सुनो तुम्हें करना क्या है तुम्हें बस इतना करना है की तुम तनिष्क टेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेज में जाओ और वहाँ वही करो जिसमें तुम एक्सपर्ट हो मतलब वहाँ थोड़ा डर और भय का माहौल बना एक मिनट रोनित सर विक्रांत ने रोनित के हाथ से उसका दिया हुआ फोन वापस हुए उन्नीस सौ चौरानवे वाले किडनैपिंग केस के बारे में तो पता है ना मैं अभी उसी केस पर काम कर रहा हूँ और अभी वो बहुत क्रिटिकल फेज पर है तो अभी प्लीज मुझे उस पर काम करने दीजिए ये सब बाद में कर लेंगे हम अरे रोनित ने चौंकते हुए कहा उन्हें विक्रांत से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी लेकिन तुमने ये जो मुझसे कहा था ना कि जब भी और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी मेरा साथ दोगे और अब तुम खुद शहर से गुंडों और नामो निशान मिटा देना चाहते थे तो अब क्या हुआ विक्रांत ये तुम्हारे लिए बहुत सही मौका है यही मौका है तुम्हारे चमकने का अरे रहने दीजिए सर आप मुझे आग में जला मत चमकाइए ऐसे चमकने के चक्कर में मैं राख हो जाऊंगा अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम मैंने तुम्हें बताया था ना कि वहाँ कोई खतरा नहीं होगा रोनित ने विक्रांत को समझाते हुए कहा देखो ये तनिष्क टेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेज ऑनलाइन फ्रॉड और धोखाधड़ी का अड्डा ये कंपनी कुछ बैंक के ऑफिसर्स की मदद से कस्टमर्स का डेटा निकालती है और फिर उस डेटा से लोगों के अकाउंट पर सेंध मारती है अगर हम इस ऑफिस को कैप्चर करके यहाँ का सारा डेटा निकाल ले तो हमें ये भी पता चल जाएगा की आखिर बैंक के कौन कौन से ऑफिसर्स इनके साथ मिले हुए है विक्रांत हंस पड़ा तो फिर आप उन लोगों पर मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं मतलब रिस्क मैं लूंगा पकड़ूंगा मैं और नाम आपका वाह ये तो सही गेम खेला आपने आप मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं क्या क्या क्या मतलब मैं समझा नहीं विक्रांत तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो रोनित को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से विक्रांत को क्या हो गया वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं क्या बातें कर रहे हो तुम कंधे पर बंदूक और गेम क्या है ये सब कुछ नहीं क्या मैं आपको बिल्कुल बेवकूफ लगता हूं क्या विक्रांत अब किसी पर जल्दी भरोसा नहीं कर सकता उसे शक था कि नैना की ही तरह रोनित भी उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है विक्रांत तुम साफ साफ बोलो तुम्हें क्या चाहिए पैसा प्रमोशन या कुछ और तुम अब ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हो अगर मुझे पहले से तुम्हारी असलियत पता होती तो मैं तुम्हें इसके लिए चुनता ही नहीं अब तो विक्रांत के व्यवहार से रोनित को भी हल्का गुस्सा आ रहा था मैं बस इतना चाहता हूं कि आप मुझे सारी बात सच सच बता दें मकसद क्या है आपका क्यों करवा रहे हैं मेरे से ये सब विक्रांत ने सीधे लफ्जों में रोनी से अपनी बात कह दी मकसद मतलब मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं था तुम्हें सब कुछ बताया था मैंने मैंने कहा था ना कि हम एक स्पेशल टास्क पर काम कर रहे है और हमें पता लगाना है की पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे कौन कौन से ऑफिसर्स है जो की गैंगस्टर्स के साथ मिलकर शहर में इलीगल काम करवाते हैं और इसीलिए हमें अग्रवाल कॉर्पोरेशन के ब्रांच तनिष्क टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेज में रेड डालनी है वहीं सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है वहां से हमें सभी के नाम पता चल जाएंगे। सब कुछ बताया था फिर भी तुम अब इस तरह की बातें कर रहे हो आप मुझसे झूठ मत बोलिए मैं विक्रांत कुछ कहने वाला था तभी उसे कुछ याद आ गया उसने रोनित का कॉलर पकड़ते हुए कहा क्या कहा आपने अग्रवाल कॉरपोरेशन क्या तनिष्क टेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेज तो अग्रवाल कॉरपोरेशन के ही अंडर में आता है ना यही तो कहा मैंने और वहाँ ऑफिस में सारी इन्फॉर्मेशन है और अगर हमें वहाँ का डेटा मिल जाए तो फिर हमें पुलिस डिपार्टमेंट के सभी डार्क सीक्रेट भी पता लग सकते हैं। रोनित ने डर के मारे कांपते हुए कहा अच्छा अच्छा तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे विक्रांत ने लपक कर रोनित के हाथ से फोन वापस ले लिया ठीक है फिर कब शुरू करना है काम जल्दी बताओ मैं बस वहाँ पहुँच सिक्योरिटी गार्ड को हटाऊंगा फिर बाकी का काम आपका जल्दी बोलूँगा